देवी भागवत पांचवा स्कूर समाधि की तपस्या व्यास जी कहते हैं उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से यह कहा मुझे घर स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है यह सभी फंसाने वाले हैं स्वप्न की भांति इनकी नस्वरता स्पष्ट है माता मुझे तो आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें जगत आसार है मूर्ख और पामर जन ही इसमें फंसे रहते हैं इसीलिए तरने की इच्छा वाले पंडित जनों के मन में इस संसार से विराग हो जाता है जी कहते हैं समाधि वैश्य ने भगवती महामाया के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ प्रकट किया उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा वैश्यवर तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न होगा राजा सूरत और समाधि वैश्यों को यो वर देकर देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सूरत ने मुनिवर सुमेधा जी को प्रणाम किया तदनंतर घोड़े पर सवार होकर वे राजधानी को जाना ही चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजा वर्ग वहाँ आ पहुंचे तथा हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए वे नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहने लगे राजन आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे महाराज अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंटक राज्य भोगे यह शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम में चल पड़े आश्रम से चल पड़े तथा शीघ्र ही अपनी राजधानी में पहुंच गए पत्नी और बंधु बांधवों से पूर्व संबंध हो गया फिर तो वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य भोगने लगे वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञान में जीवन व्यतीत करने लगा एवं भगवती के चरित्रों का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया देवी की आराधना से राजा सूरत और समाधि वैश्य को समुचित फल मिल गया यह कथा स्पष्ट हो गई इस उपाख्यान में का का वध और देवी देवी के परम पवित्र अवतार वर्णन है, है, जो भक्तों को को अभय प्रदान करने वाली प्रकट हुई, मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है, उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं वह बात सर्वथा सत्य है इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान मोक्ष यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं इसमें कुछ भी संशय नहीं है मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होने वाली यह कथा समस्त धर्मों से ओतप्रोत है इसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष का परम कारण माना जाता है सूज जी कहते हैं सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ तत्व के पूर्ण जानकार थे राजा जन्मेदय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन किया है महाभाग व्यास जी बड़े दयालु थे उनके प्रवचन में भगवती चंडिका का वह चरित्र स्पष्ट हो गया जो शुम्भ के वध से संबंध रखता है मुनिवरों पुराणों की यह सार बात तुम्हें बतला दी गई श्रीमद देवी भागवत का पांचवा स्क समाप्त हुआ